सुख अनुभव होता है किंतु राग से युक्त हो कर के जो कुछ चेतना अचेतन साधन से उत्पन्न होता है पुत्र आदि चेतन अचेतन धन आदि उससे सुखानुभव हो होता है इसमें रागज जो कर्मा राग होता है सुख के विषय में और दुख दुख साधना में देश होता है यदि दुख निवृत्त नहीं कर पाए सुख प्राप्त नहीं हो तो क्रोधमोह होता है मोहिअप द्वेशमोहत कर्मा से होता है भोग करते समय भी अन्य को कष्ट दिए बिना भोग भी नहीं होता है इसलिए हिंसा कृत अस्त कर्म शारीर कर्मा से क्या हुआ था अतय धर्मशास्त्रकारा धर्मशास्त्रकार ने कहा है पंचसूना गृहस्थ इति आहू गृहस्थ के लिए ये पंच सूना है बद्ध स्थान है ये इसके लिए मनुश्रुति में कहा गया पंचसुना गृहस्थ से चुल्ली पेशा में उपस्कर कंडी चौदौ कुंभच बद्ध से याचु वाहन मनुश्रुति में आया गृहस्थ के लिए पांच स्थान बंधन का स्थान है बद्ध स्थान है चुल्ली चूल्हा में भोजन पकाते हैं उसमें कुछ कभी किरया मर जाते हैं हिंसा के पेशनी पीटने के लिए उपस्कर करे, है कंडनी कूटने के लिए चाहे उदो कुंभ जल रखने के लिए पानी कुंभ उसके नीचे भी कीड़े होते मरते हैं बद्यते यह करते हुए बंधन को प्राप्त करता है कंडनम पेशणमशल्यधय कुंभ से मार्जनी ये पंच यणस्यति पंचना गृह तथ्य पंचान प्रणश्यति ये पाँच सुना है वधस्थान इसके लिए पांच यज्ञ करने से ही पाप नष्ट होता है ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ, देव पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, भूतयज्ञ यज्ञ, ये वेद अध्ययन करना है और देवता के लिए यज्ञ अभी पितृ के लिए श्राद्ध तर्पण और भूतों को खिलाना तो बलि देना अतिथि और ज्ञान अतिथि का सत्कार करना ये करने पर ही पांच प्रकार पाप से बचते हैं नहीं तो पाप होता है हिंसा आदि के तो पाप होता है तो इसी प्रकार भोग करते समय हिंसा होती है पानी पीने के लिए जला पात्र रखा उसके नीचे भी उसके पास ही किले होते हैं झाड़ू देते समय मचते हैं इसी प्रकार विभिन्न समय पीछते समय कुटते समय तुलना में विभिन्न प्रकार हिंसा होती है ये धर्मशास्त्र कार्य कहा इसलिए गृहस्थ के लिए पांच यज्ञ करने के लिए कहा गया है आगे शंका करते न प्रत्यात्म वेदन्य से विशेष सुख से प्रत्याख्या उचितम योगी न सुख सबके लिए अनुकूल है प्रत्यात्म वेदन्य सबके द्वारा अनुभव होता है विषय सुख है इसका प्रत्याख्यान कैसे योगी करेगा दुखम एवं सर्वम विवेक सुख कोई भी दुख कहते तो कहेंगे सब अनुभव कहते हैं अनुकूलत्व न विषय सुख विसर्जन सुख होता है उसका तो प्रत्याख्यान नहीं, तो प्रत्या नहीं करना चाहिए अनुभव विरोधा अनुभव होता है अनुकूलत्व न अनुभव होता है उसको दुख तो प्रतिकूल होता है विषय सुख तो अनुकूल होता है सुख होता है इतः विषय सुखम च अविद्या उत्तम विषय सुखम च ये षय सुख भी अविद्या अविद्या सुख बुद्धि अविद्या ये कहा वस्तुतः तो तो उसमें दुख है परिणाम आदि में दुख है कुछ दुख मिशिता है उसमें सुख बुद्धि होती अविद्या चतुर्विध विपरियास लक्षण अविद्या दर्शाती विपरयास चार प्रकार विपर्यास के लिए अविद्या अविद्यालय किस त सुचित सुचित नित्य तो अविद्यादि है ये कहा था सब सुख बुद्धि अविद्या है पांच प्रकार विपरियास लक्षण अविद्या दश थी ये पहले कहा है न आपात मात्र वृद्धाः आपात मातम जैसे सामान्य प्राप्त होता है इसको वो आदर नहीं करते हैं ऊपर पर से थोड़ा अच्छा लगा किन्तु आगे उससे परिणाम बहुत खराब है उसको आदर ग्रहण नहीं करते बुद्धाजीवी के को। अस्थि खालो आपात तो मधु विश्व संपुत अनुभोगे भी सुखानुभव प्रत्यात्वेदनी विश्व सम्बन्ध भोजन है अन्न और मधु है मधु मध्य के लिए भी कहते हैं मधु मिला हुआ मीठा भी है और मध्य कहीं थोड़ा लग गया तो भी पाप होता है विषव सम्प्रन अन्नभोग भूखा है विषव थोड़ा मिला हुआ तो भोजन करने से तो पेट भर जाएगा तृप्ति होती है आपात तो ऊपर तो से मीठा तो लगता है भोजन तो करते समय सुखानुभव होता है ये सब अनुभव करते किंतु उसको सुख नहीं कहते किंतु तो आयत्यान असुख आयतिया फलपरिणाम से आयति परिणाम से दुखई इतना भगवत भगवान गीता में कहा है भगवे विषेन्द्र संया यद्रे मृतपम पिणा विषमी तत्सुख राजको राजख कह कहा संयोग विषेन्द्रिय संबंध में जो सुख पहले अगर अग्रेअ अमृतोपम अमृत तो जैसे पहले तो है किन्तु परिणाम विषम ही हो परिणाम विषय के समान होता है दुख देता है ऐसे सुख को तो राज्य कहा गया है इसलिए सुख वस्तुतः सुख में दुख में सुखबुद्धि तो अविद्या है विषय सुख ही अविद्या कहा, इसलिए दुखा मिश्रित है दुख है परिणाम किंतु नहीं समझ करे सुख मानते ही अविद्या है चोदय hmm! या भोगेशु भाष्य में या भोगेशु इंद्रिया तृतीय रूप शांति तुखम या लौल्याद अनुपाति तदुखम शंका करते हैं भोगेशु इंद्रिया तृतीय रूप तृप्ति होने से इंद्र शांत हो जाते हैं भोगे में भोग्य वस्तु में यही सुख है और लौल्याद अनुपांति तदुखम लौल्य है नहीं होती, तो अनुपाति शांति नहीं तो भी दुख है सुख दुखते ही इसके बड़े टीका में न वयं विषय विषयाह्लाद सुखम आतिषा किंतु अतृप्यता पुनसा तद्द विषय प्रार्थनया परेतता महदुखम विषयजन्य सुख विषयाह्लाद को सुख नहीं कहते कि अतृप्यताम कुंसान यहाँ कहें पाठ तो है किंतु त्रिप्यताम कुंसान क्या तृप्त नहीं होते हैं तृप्यताम का, तो जो का, का। है तो, तो भोग करते हुए जो तृप्यता कहीं पाठ हो वो सुख भोग करते समय पुरुषों का इच्छा और अधिक भोग करने की इच्छा होती है विषय भोग करते समय तृप्ति नहीं होती है इसलिए तब विषय प्रार्थनाया विषय इच्छा करते हैं विषय भोग पर और इच्छा बढ़ती है परिकृष्ट चित्त काम परिकृष्टम चेत हो ये काम चित्त में दुख है तृष्णा है वह दुखम तृष्णा है क्लेश होता है और विषय प्राप्त और विषय प्राप्त हो जितने मिल गया उसके तो मिल गया किंतु आगे कुछ बाकी कुछ है उसको भी प्राप्त करना और बड़े यही तृष्णा ही दुख है पूरा पीछे यहां शंका करता है न से उपभोग मंत्र ने साम्य तृष्णा है भोग के बिना तो कृष्णा की निवृत्ति नहीं होगी भोग करने पर शांति होती न चाह प्रसमो राग इसका जो शांति भोग हो है, आदि अनुविध नहीं राग देख के बिना भोग हो जाएगा कृष्णा की निवृत्ति हो जाएगी इति नाश्य परिणाम दुखता इतिभा इसलिए ये भोग सुख भोग होता है तो परिणाम से दुख नहीं है ये शंका करने वाले कहता है भाष्य में या भोगे सुंद्रियाण तृतीय रूप शांति तुखम भोग से इंद्रिया शांत हो और नहीं तृष्णा हो शांति नहीं है तो दुख ये कहने का अभिप्राय भोग करने पर इंद्र की शांति हो जाती उसमें आगे कुछ दुख परिणाम दुख नहीं है इसलिए ही सुख है तृतीय तृष्णाख्यात है तो इंद्रियाण शांति तृतीय रूप शांति दिया है तृप्ति है पंचमी तृप्ति से इंद्रिय की उपशांति होती है तृप्ति क्या है तृष्णा के भोग कर्ण पर तृष्णा के निवृति हो जाने से इस हेतु से इंद्रिया नाम उपशांति इंद्रिया शांत हो जाते इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती विषय में अप्रवर्तन उप शांति का इंद्रियाणाम अप्रवर्तन प्रवर्तन प्रवृत्ति का अभाव भोग से तृष्णा की निवृत्ति होने से इंद्रिया प्रवृत्तन ही होती है तो विषय में प्रवृत्ति नहीं पर ही सुख है ये तक तो व्यतिरिक मुखे न स्पष्ट है इसको व्यतिरिक स्पष्ट करते शांति यदि शांति नहीं होती तो दुख है या लौलियांति दुख है ये ये हुई ये संकाह का परिहार समाधान आगे करते है परिहर भाष्य में न से इंद्रिया भोगाभ्यास नैतृषण कर तो सक्यम शंका हुई पहले भोग करते समय तृष्णा होती है तृष्णा ही दुख है और तृष्णा की निवृत्ति भोग के बिना नहीं होगी भोग करने पर तृष्णा की निवृत्ति होगी वही सुख है और उसका परिणाम कोई दुख नहीं ये शंका का समाधान करते हैं इंद्रियाण भोगाभ्यास न वही कृष्ण कर तुम ना सक्यम भोग बार बार करने से अभ्यास बार बार भोग से इंद्रिया तृष्ण हो जाएगी तृष्णा की निवृत्ति हो जाए वही कृष्ण नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते कस्मा उत्तर देती है तो भोगाभ्यास मनु विवर्धनते रागा कौशला से भोग बार बार करने से भोग का अभ्यास पुनः पुनः करने पर राग बढ़ते हैं और भोग और भोग वृद्धि होती राग की और इंद्रिया कौशला से वर्धनते इंद्रिय के कौशल पटुत्व तो बढ़ते हैं और भोग के लिए जितने अभ्यास करेंगे इतने, करें इतने तो कौशल पटुत्व तो राग बढ़ता है इसलिए भोग करके इंद्रिया वित्ण होगा उसी समय लगता है भोजन कर लिया पेट भर गया लगा तृप्ति होगी किंतु थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती ऐसा नहीं कि तृप्ति होगी शांति होगी तृष्णा निवृत्ति होगी ऐसा नहीं भी तस्मात अनुपाय सुख से इसलिए भोगाभ्यास सुख का उपाय भोग बार बार करेंगे सुख हो जाएगा आगे दुख नहीं ये उपाय नहीं अनुपाय स खुम वृश्चिक विषभित आशी विषण दस्तु तो। ये सुखा से विषयानुवासी तो महत ये इसे हुआ वृश्चिक विषभित वृश्चिक भय विष से वृश्चिक दंशन करने पर कष्ट होता है उसके विष होता है ये थोड़े विषय लग जाता है तो अंदर बहुत कष्ट होता है विषय का नंबर पर उसे डर करके आरती विषय दष्ट वो डर करके सर्पिष दष्ट हुआ वो विषय विषय भर करके इधर गया तो सर्प मार दिया सर्प बिछाया वो तो और कष्ट मर जाएगा यह सुख इस प्रकार हुआ यह सुखार्थी विषयानुवासी तो महत्वपम के निमग्न जो सुख चाहता है सुख होने के लिए विषयानुवासित विषय में प्रवर्तन होने से रागादि वासना से युक्त हुआ विषय अनुवासित वासना से युक्त हुआ वासना युक्त होकर के फिर और विषय दिखा करने लगा कृष्णा बनने लगी सामान्य सुख भोगने के लिए विषय भोग करता विषय में प्रवृत्त होकर के आ राग आदि वासना से युक्त हो गया ये महत ही दुख पंख निमग्न दुख के रूप दुख पंख में डूबा हुआ और दुख प्राप्त करता है यदि ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला ये परिणाम दुखता है सुखावस्थाएं योगी नहीं सुखावस्था में भी योगी को ही कष्ट देता है ये दुख देते परिणाम ठीक है परिणाम दुखता टीका नाचने का अकस्मात्गे योगाभ्यास मनु विवर्धनते राग भोगाभ्यास अन्ग विवर्धनते तो प्रयोग भोगाभ्यासमु विवर्धनते राग और विषयानुवासी अनु भोगाभ्यासमु विवर्धन से राग हेतु अनु ज्ञाने लौल्यास ये हेतु दिया अनु विवर्धनते का जो अनु अनुद्या है हेतु हेतुअु प्रयोग अर्थ में अनु का प्रयोग किया भोगभ्यास के पश्चात राग बढ़ते हैं ये अनुशब्द दिया अनुवर्धन थे भोगाभ्यास आसक्ति होती आसक्ति के पीछे राग बढ़ता है अव्याय अनिकार न्याय हेतु तो अनुप्रयोग अनुप्रयोग क्या क्योंकि भोगाभ्यास के पीछे राग बढ़ते हैं इसीलिए इंद्रियों को वित्षण नहीं कर सकते भोगाभ्यास के द्वारा ये अनुशब्द दिया हेतु तो अनुप्रयोग सत्यम तृष्णा क्षय सुखम अनवध्यम तृष्णा क्षय सुख है निर्दोष तृष्णा की निवृति भोग यदि तृष्णा की निवृत्ति हो जाए शंका हुई थी होती है अरे भोग तृष्णा की निवृति होगी यही सुख है इसमें कोई परिणाम दुख नहीं तृष्णा अनिवृत्ति रूप जो सुख अनवध निर्दुष्ट है किन्तु तृष्णा क्षय भोग के द्वारा हो जाएगा ये बात नहीं तसे तो न भोग अभ्यास हेतु अभी तो तृष्णाया एव तद विरोधि न्या भोगाभ्यास हेतु नहीं है कृष्णाक्षय का भोग बार बार करेंगे तो तृष्णा की निवृत्ति हो जाएगी सर नहीं अभी तो तृष्णाया एव तद विरोधि भोग के विरोधी तृष्णा विरोधि यथाहु ये भोगाभ्यास तृष्णाक्षय का हेतु नहीं है किन्नी किसका हेतु कृष्ण का नी भो, तस् तो भोगाभ्यास नेतु न, न भोगाभ्यास हेतु कस्य तृष्णाख्य का भोगाभ्यास हेतु किंतु अपितु कृष्णाय एवतद् विरुध्यन्या कृष्ण का हेतु ही कौन है भोगाभ्यास भोगाभ्यास कृष्ण का ही है, है? वो हेतु तद्विरोधि विरोधी तृष्णा भोग से कृष्णा की निवृत्ति होती कहती तृष्णा की निवृति भोगाभ्यास से ये भोगाभ्यास है तो कृष्णा की निवृति नहीं तृष्णा का हेतु ही कृष्णाक्षय का हेतु नहीं तृष्णा का हेतु ही भोगाभ्यास इसे कृष्णा जितने जितने, जितने भोग करेगा इतने इस तृष्णा बढ़ती ही तृष्णा का विश्व समझिया तद विरोधी की विरोधी तृष्णा ऐसे तृष्णाक्षय की विरोधी तृष्णा का हेतु ही भोगाभ्यास तृष्णाक्ष के भोगकृष्क्ष तृष्णतिप्ध्य जातु काम कामुपभगेन शामम्य हिसा कृष्ण भूय एव अवर्धते जाचि कामुपेन काम न शाम का उपभोगेन काम काम्य विषय के भोगसे से काम की तृष्णा की निवृत्ति नही होती अभी तो भूयाव अभिवर्धते बढ़ती कृष्णवृत्ति दृष्टा से हवि कृष्णवर्तमेय कृष्ण बत्म यूम से मार्ग है, है चिन्ह काला नहीं धूम से नहीं वह वह का ज्ञापक होता है धूम कृष्णवत्म कृष्णमाग काला काल काल धूम निकलता है तो वह हवि द्वारा जैसे बढ़ती है इसी प्रकार भोग करने पर वासना कृष्णा बढ़ती है इसलिए तृष्णा के हेतु कृष्णा का हेतु है कृष्णा का है तो नहीं भोग भोग के द्वारा तृष्णा की निवृत्ति हो जाएगी यही सुख यही जो शंका वो ठीक नहीं है शेषम अतिरोहितम स्पष्ट अर्थ किया स्पष्ट अर्थ है अर्थव्याख्या में ही ताप और आ का दुखता अर्थ का ताप दुखता परिणाम ताप संस्कार दुखे परिणाम दुखता कहने के बाद है? अभी का, का ताप दुखता ताप दुख क्या है अतः उत्तर महा सर्वस्य सर्वस्व द्वेशानुविध चेतना चेतन साधनाधीन तापानुभव द्वेषानुविध द्वेषयुक्त होकर चेतना चेतनाचेतन साधनाधीन जैसे पहले चेतना चेतन साधन से सुख होता है इस प्रकार दुख भी ताप कष्ट होता है अभी चेतना चेतन साधनादि में चेतना शत्रु आदि से अचेतना विरोधी दुख साधन से ताप अनुभव होता है ताप कष्ट होने पर त्रस्ति द्वेषज कर्माशय दुख दुख साधन में द्वेष होता है साधाविक द्वेष से कर्म होता है कर्माशय दुख देश करता है दुख देश होता है तो कभी हिंसा कभी क्रोध भी होता है फिर कर्म बढ़ते हैं सुख सा साधना से प्रार्थ मान काय नाचा मन का परिस साधन चाहते सुखों के लिए प्रार्थ मान चाहता हुआ शरीर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा प्रवृत्त होता है तो व्यवहार करता है प्रवृत्त होता है चेष्टा करता है फिर ततः परम अनुग्रहती फीचर, कभी दूसरे को उपकार करता है कभी दूसरे को कष्ट देता है सुख साधन प्राप्त करने के लिए यदि परानुग्रह पीड़ा ध्यान धर्मा धर्माद उपचिनौती पर के अनुग्रह किया तो धर्म प्राप्त करे परोपकार धर्म आये अरे पर कष्ट दिया तो होगा पाप होगा पर आए पर पीड़ा नहीं अधर्म ये बढ़ाता है तो जब धर्म हो अधर्म दोन बढ़ता है कभी अनुग्रह करता है कभी कष्ट देता है सकोभा कर्मा से लोभ से, हो से होता है ताप दुखता ये तापजन दुख है ठीक सर्वजन प्रसिद्ध दुखता, दुखता समतया प्रपंचते ये सर्वजन प्रसिद्ध है ताप होने से दुख सुख प्राप्त करते समय सुख का परिणाम दुख होता है ताप कष्ट होता है तो दुख उसमें द्वेश होता है किसी दुख का साधन का त्याग करना चाहता है सुख साधन चाहता है ये दोनों बराबर है तत्वरूप प्रपंचम कर स्वरूप का विस्तार व्याख्यान नहीं करके ताप दुखता भी परिणाम दुखता समत जिस प्रकार परिणाम सुख हो करते समय परिणाम में दुख होता है ताप से भी दुख होता है ताप दुख है प्रपंच ताप ताप भी परिणाम दुख समान करके कह कही गई संस्कार दुखता में पूछती परिणाम ताप संस्कार दुखे अभी संस्कार दुख पूछते का थी का पुनः संस्कार दुख था संस्कार दुख क्या है उत्तरम सुखानुभवास सुख संस्कार आते यार सुख के अनुभव होने से सुख का संस्कार होता है जिस विषय का अनुभव होता है तद विषय का संस्कार होता है अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना संस्कार सुख अनुभव से सुख का संस्कार और दुखानुभवाद भी दुख संस्कार आते दुख संस्कार बहुत बढ़ते हैं ये संस्कार होता है संस्कार होने पर आगे सुख सुख साधने इच्छा दुख सुख साधने का देश और राग देश होगा टीका में सुखानुभव ही, सुखानु ही संस्कार आधत् सुखानुभव होने पर संस्कार उत्पन्न करता अनुभव जितने जितने अनुभव होता है इतने इतने संस्कार होते हैं संस्कार से फिर स्मरण होता है सुखानुभव जितने करेगा इतने संस्कार बढ़ेगा फिर संस्कार होने पर आगे स्मरण होगा सच सुख स्मरण सब तो कार्य क्या है संस्कार है सच सुख क्रियापद क्या है सच सुख स्मरणम वाक्य पूरा करना पड़ेगा क्रियापद जोड़ करके हेला आया सुखानुभव ही संस्कार आधते सच सुख स्मरणम आधते तो संस्कार संस्कार सुख स्मरण उत्पन्न करता है संस्कार से सुख स्मरण होगा तत्व रागम तत्को नहीं सुख स्मरण रागम आदत्त जन सुख स्मरण होगा तो सुख में फिर राग होगा जब स्मरण करेगा बढ़िया है फिर मिल जाए फिर राग होता है फिर राग बने पर क्या करेगा सच मन काय वचन चेष्टा मन से चिंतन करेगा मिल जाए मिल जाए शरीर से दौड़ेगा अमी शब्द से हमको दे दो मन काय वचन चेष्टा केवल वचन नहीं सब इंद्र से इसे चेषा करेगा राग बने पर फिर जो चेष्टा करेगा सर्वेन्द्र मन से चेष्टा सात चे पुण्य पुण्य कभी उसमें पुण्य होगा कभी पाप होगा चेष्टा करते समय कभी किसका उपकार किया तो पुण्य होगा किसको कष्ट दिया तो पाप होगा वित्त कर्म करेंगे तो पुण्य निषिद्ध कर्म पाप जब राग होने पर प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो समय विधि निषेध तो विचार नहीं करके दौड़ते मिल जाए तो पाप पुण्य होता है चेष्टा होने पर फिर पुण्य होने पर तत्व विपा अनुभव फिर जाति आयु भोगा जन्म आयु भोग विपा जन्म आयु भोग अनुभव होगा भो फिर अनुभव पर भोग बने पर जाति आयु भो भो भो भोग भोग भोग सुख दुख अनुभव अनुभव से तत्व वासना फिर वासना बड़ी, इच्छा होगी अनादिता ये अनादि है इसी प्रकार जितने जितना अनुभव करेगा इतने से संस्कार संस्कार से स्मरण स्मरण से राग राग से चेष्टा चेष्टा से पुण्य पाप हो फिर विपाक अनुभव फिर वासना पड़ेगी, फिर संस्कार इच्छा करेगा फिर प्रवृत्त होगा फिर राग तेज करेगा ये चल रहा है अत अनादिक अनादिदाय सुख दुख संस्कार आशयात तत्स्मरणम सुख दुख संस्कार होने से फिर स्मरण होगा संस्कार अंतक रहेगा आशय सुन से रहने से फिर सुख दुख का स्मरण होगा तस्मात से राग द्वेश सुख में राग दुख में द्वेष, सुख सुख सुख साधन में राग दुख दुख साधन में द्वेष, फिर राग द्वेष जब होगा ताभ्याम कर्माणी ताभ्याम कर्माणि, राग द्वेष अभ्याम कर्माणि जाए थे कर्म होते हैं कर्म करता है और कर्म से विपाक फिर कर्म से विपाक फल अनुभव करेगा ऐसा दे योजना एवं भाष्य में एवं कर्मव्य विपाक के अनुभव माने सुखे दुखे वा पुनः कर्मासे से प्रचय विपाक के अनुभ माने कर्म से विपाक अनुभव करेगा जात्या विभोग वो अनुभव करने पर सुखे दुखे वा पुनः कर्मासे से प्रचे जो सुख दुख अनुभव करेगा फिर कर्मासे बढ़ेगा इसी प्रकार एवं अनादिदुख स्रोत ये दुख का स्रोत प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है ऐसे पहला हुआ लगातार योगी ने वह नहीं प्रतिकूलात्मकवाद उद्वेगी ये तो योगी कोई कष्ट देता है प्रतिकूल प्रतिकूलात्मक वेदन होने से जनता के लिए प्रतिकूल है और जो विचार नहीं करता है वो सुख सुध करके दौड़ता है दुख भोगता है तो फिर सुख के पीछे भागता है विचार नहीं है योगी विचार के विवेकी कोई ये दुख देता है उद्वेग करता है टीका नहीं सदव दुख स्रोत प्रसुतम ऐसे दुख स्रोत होकर के प्रवाह करके प्रसृतम प्रगतम विस्तृत होकर के योगी ने मे योगी कोई कष्ट देता है नेतरम इतर को नहीं पृथक जनतावर जो सामान्य अभिव्यक्ति उसको कष्ट नहीं देता है सुख समृद्धि करके दौड़ता है इत्या एवं इधम अनादि इतरंतु तो त्रिपर्वाण स्थापा अनुपंत संबंध है भाष्य में इतरंत इतर हाँ भाष्य में पहले पात्र कल्प ही विद्वान ही थी पात्र के समान विद्वान है अक्षी चक्ष है चक्षु के समान चक्षु में थोड़ा सा भी कल्प पानी डालो थोड़ा कुछ डालो निकल जाएगा यथा उड़ना तंत्रात्रा तंत्र उन्तु मान लो नहीं मकड़ी जाल उन्ना भी उसके तंतु जाल दागा कितने छोटा देखा है इतने छोटा है उन्तु कितने छोटा ये धागा तो बड़े बड़े इतने नहीं ये जैसे मजबूत नहीं है इतने फिर उसमें थोड़ा सा आंख में डालो देखो जैसे दे� कहो उन्ना भी खा मकड़ी का जाल है कि थोड़ा सा आख में डाल दो इतने डालने पर भी वो नहीं रहेगा आंसू निकलेगी फिर इधर दर्द हो जाएगा इसी प्रकार विद्वान अक्षिपात्र खड़पूत के समान है यथा तंत्र अक्षिपात्र डाला गया स्पय दुखाई थी थोड़ा सीचने समय फिर भी अंदर रहेगा तो कष्ट देता है न्यु आत्रा अन्यत्र मकड़ी लग गया तो क्या होता है कुछ नहीं होता है ये जिस प्रकार चक्षु है गोलक अक्षिपात्र वहाँ स्पष्ट मात्र से कष्ट कल्प वस्तु से अन्य नहीं इसी प्रकार एवं एकता ने दुखानी अक्षिपात्र कल्पम योग्य नृष्णी ये सब दुख है परिणाम ताप संस्कार दुख चक्षुपात्र के समान योगी को ही कष्ट देते हैं नई कर्म प्रतिपर अन्य सुख भोगने वाले उनको कष्ट नहीं बताया वो तो खुश है खुश होकर के छलांग लगाते कि हम बड़े खुशी धन्य हैं कि हो जाते हैं। वो है अक्षय पात्र युग कोई कष्ट देता है कर्मोपहृत दुख उपास उपास त्यज त्यक्तम त्यक्त उपादान अनाजिवासना विचित्रया चित्तवृत्तिया समस्त तुबिद्धम अविद्य हातव्य एवं अहंकार ममकार अनु अनुपात जात बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता तो कर्म उपहृतम अन्य के लिए क्या होता है कर्म से प्राप्त हुआ कर्म से कर्म भी उपहृतम कर्म से प्राप्त होता है सुख दुख दुख प्राप्त होता है सुख भोगते है कर्म करता है कर्म से दुख मिलता है इसे दुख को उपासन उपासन त्यजंतम प्राप्त होता है बार बार प्राप्त होता है फिर इसको छोड़ते छोड़ते छोड़ते टक्तम टक्तम उपादान फिर त्यक्तम तक जैसे छोड़ते छोड़ते बार फिर ग्रहण हो जाता है तो दुख प्राप्त हो गया उसको छोड़ता है उसको छोड़ने के प्रयास करता है फिर दुख में मिल जाता है उपादान फिर ग्रहण करता है अनादिशना विचित्र या चित्त है चित्त की वृत्ति अनादि वासना से विचित्र है वासना युक्त है ऐसे सुख दुख कर्म के अनुसार मिलते हैं प्राप्त हुआ हाँ दुख फिर उसको प्रतिकार करते करते दुख भोगता है करते करते छोड़ता है छोड़ते छोड़ते फिर प्राप्त होता है ऐसे चलता है समन्त तो अनुबिधम एवं निरंतर संबद्ध होकर के अविद्या अविद्या से संबंध होकर के अभिदय कारण ये सुख दुखम हो चित्तवृत्ति में है निरंतर चलते हैं इसलिए हातव्य एवं अहंकार नमकार हातव्य एव अहंकार ममकार अनुपातिन जातव्यतव्यतव्य का क्या त्याग करना किसको करना त्यागना हातव्य करते हैं हाथव्य तो दिवस न हाँ सप्तमी कर्तव्य बुद्धिंद्रिय सर दर सत्यादु अहंकार नमंकार हातव्येहेन्द्रिया अहंकार नमकार अहंकार दहेन्द्रिया हातव्य पे देहेन्द्रिया अहंकार तो में अहकार अंत में करता हाथव्य देहेन्द्र देहादू धना हाथव्य देहरादू धनादूज ये अहंकार में अहकार हे सप्तम अंत है हातव्य एवं हातव्य जो उनका त्याग करना चाहिए देहादि में धनादि ये अहंकार ममकार देहेंद्रियादि त्याज्य है अच्छा देहे इंद्रिया आदि ममकार जो देहेंद्रियादि ही दुख देने वाले वो त्याज्य उसमें फिर अहंकार ममकार करते हैं जो त्याज्य है देहे उसमें भी अहंकार ममकार करते हैं और अहंकार ममकार के पीछे फिर होता है अनुपातिनम फिर दुख होता है जातम जातम बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता त्रिपर्वाण तापा फिर बार बार, बार बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता देह के अंदर निमित्त बात पीतकअ बाह्य शत्रु आदि ये सब कारण दुख होता है त्रिपर्वाण ताप आध्यात्मिक आधिभतिक आधिदैविक तीन प्रकार ताप होते अनुप्लबंध ऐसे है होते हैं कहाँ पास चल जाए तो स्वकर्म उपहृतम दुख प्राप्त तो बार बार करता करता छोड़ता है फिर छोड़ते छोड़ते फिर शीर्ग करता है अनादि वासना से विचित्र चित्तवृत्ति चित्तृत्ति से निरंतर अनुविधम अविद्या अविद्या से युक्त होकरव्य विषय में ही अहंकार ममकार अनुपातन जो त्याज देहे निर्याद उसमें भी अहंकार हाँ करता है उसके पीछे फिर दुख होता है जातम जाम बार बार दुख हो करता है पुनः पुनः जन्म होता है उत्मन होता है बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्त दुख ताप होते बाह्य निमित्त और देह केन्द्र आध्यात्मिक निमित्त दोनों प्रकार होते हैं ये से तीन प्रकार आधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक ताप होते हैं भो करता है तदेव अनादिदुख स्रोत सानम आत्मा भूतग्राम योगी सर्व दुःख क्षयकार सम्यक दर्शन शरण प्रपद्यते ऐसे अनादि दुखस्रोतसे से व्यूह मन अपने को देखकर करके योगी देखता है आत्मा भूतग्राम स्वयं अभूत समुदाय देखता है कि इसी प्रकार प्रभाव में बहते जाते हैं देख कर योगी क्ष का कारण है सम्य दर्शन उसके स्थान को जाता है प्राप्त तो करता है ईका में दिया इतरतु तो त्रिपरवाण तापा इति संबंध बार बार ताप होते हैं आधिदेविक एकत्वम, इसकी व्याख्या ये तीन प्रकार तापन में आधिदेविक आधिभतिक दोनों बाह्य है बाह्य करके एक घर दियाह्य तो नहीं एकतम विभक्षितम बाह्य आध्यात्मिक करके चित्त वृत्तिर इति अबिद्या चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति कर दिया चित्त में रहने से चित्तवृत्ति चित्ते वृत्तिर अस्यायती चित्तवृत्ति जैसे भूतल वृत्ति घट भूत, लग भूत लग रहने वाले घट वे अबिद्या चित्तवृत्ति कहा हाथव्य एवं बुद्धिंद्रिय त बुद्धि इंद्र सर्जादि ये अभिद्या के कारण होते हैं और हाथवे व्याज्य में भी अहंकार ममकार अभिद्या से होती होता है अतया अहंकार ममकार बुद्धि इंद्र सजाद और दारा पत्याधु बुद्धि इंद्र सर्ग पति पत्नी पुत्र आदि में ये जो त्याज्य है अभिद्या के कारण उसमें अहंकार ममकार होता है अहंकार के पीछे अनुपातिनम श्री पश्चात होने वाले दुख ताप होते हैं तदसरण तो न सम्यक दर्शनार्थ अन्य परिता इतिहास ये जो चलता है अनादिकाल से सम्यक दर्शन ज्ञान से भिन्न अन्य कोई राक्षा त्राण का उपाय नहीं है इसलिए योगी सम्यक दर्शन शर्ण को प्राप्त करता है ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है ओम।